संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व सात और द्रोण युद्ध तथा राजा का को अर्जुन के पास भेजनाथ ने पूछा संजय अब तुम मुझे यह ठीक सुनाओ कि संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य जी को सात ने कैसे रोका था संजय ने कहा राजन जब आचार्य देखा कि महापराक्रमी सात हमारी सेना को कुचल रहा है तो वे स्वयं ही उसके सामने आकर बैठ गए उन्हें सहसा अपने सामने आया देखकर कर साथिकी ने उन पर पच्चीस बाढ़ छोड़े तब आचार्य बड़ी फुर्ती से उसे पांच तीखे से दिया वे उसके कवच को फोड़कर फिर पृथ्वी पर जा पड़े इससे होकर द्रोण को पचास बाणों से घायल कर दिया तथा आचार्य ने भी अनेकों बाणों से उसे बिंद डाला उस समय आचार्य की चोटो से वह ऐसा व्याकुल हो गया कि उसे अपना कर्तव्य भी सूझता था उसका चेहरा उतर गया यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न होकर बार बार सिद्धांत करने लगे उनका भीषण नार्तिकी को संकट में देखकर ने राज्य से कहा पुत्र, तुम भीमसेन आदि सभी वीरों को साथ लेकर सातिकी के रथ की ओर जाओ तुम्हारे पीछे मैं भी सब सैनिकों को लेकर आता हूँ इस समय सातिकी की उपेक्षा मत करो वह काल की गाल में पहुंच चुका है ऐसा कर, कर राजा युधिष्ठिर युधि की रक्षा के लिए सारी सेना लेकर पर सेनाचार्यु आचार्य अपनी पांडव और सुबह रक्षक दिखाई नहीं देता था द्रोणाचार्य पांचाल और पांडवों की सेना के प्रधान प्रधान वीरों का संहार कर रहे थे उन्होंने सैकड़ों हजारों पांचाल सुजय मत्स्य और केकय वीरों को परास्त कर दिया उनके बाणों के योद्धाओं का बड़ा आरतनाद हो रहा था उस समय देवता गंधर्व और पितरों के मुख से भी यही शब्द निकल रहे थे कि देखो ये पांचाल और पांडव महारथी अपने सहयोगियों के भागे जा रहे हैं जिस समय यह वीरों का भीषण संहार हो रहा था उसी समय राजा युधर के कानों में पांच जन्य शंख की ध्वनि पड़ी इससे वे उदास होकर विचारने लगे जिस प्रकार यह पांच की ध्वनि हो रही है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 वह प्राण त्याग देता है और जो ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करता है वे दोनों समान ही है मेरे दृष्टि में मित्रों को अर्भय देने वाला एक तो श्री कृष्ण है और दूसरे तुम हो जो मित्रों के लिए अपने प्राण समर्पण कर सकते हैं। देखो जब एक पराक्रमी वीर विजय श्री की लालसा से संग्राम में जूझने लगता है तो वीर पुरुष ही उसकी सहायता कर सकता है अन्य साधारण पुरुषों का यह काम नहीं है अतः ऐसे भीषण युद्ध में अर्जुन की रक्षा करने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है अर्जुन ने भी तुम्हारे सैकड़ों कर्मों की प्रशंसा करते हुए मुझसे कई बार कहा था कि मेरा हूँ और वह मुझे प्यारा है मेरे साथ रहकर वही कौरों का संहार करेगा उसके समान मेरा सहायक कोई दूसरा नहीं हो सकता जिस समय मैं तीर्थाटन करता हुआ द्वार का था उस समय भी मैंने अर्जुन के प्रति तुम्हारा अद्भुत भक्तिभाव देखा था इस समय द्रोण से कवच बनवाजी तो पहुंचे हुए हैं। तुम्हें बहुत जल्द जाना चाहिए। और हम सब लोग सैनिकों के सहित तैयार खड़े हैं यदि द्रोणाचार्य ने तुम्हारा पीछा किया तो हम उन्हें यही रोक देंगे लेकिन हमारी सेना संग्राम भूमि से भागने लगी है रथी घुड़सवार और पैदल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 कौलवों की सेना समुद्र के समान अपार है संग्राम में एक प्रवेश किया है उसकी करने में मेरी कुछ भी काम नहीं कर रही है जगत पति श्री कृष्ण तो दूसरों की भी रक्षा करने वाले हैं इसलिए उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तीनों लोग मिलकर भी श्री कृष्ण से लड़ने आए तो उन्हें भी वे संग्राम में जीत सकते हैं फिर पुत्र की अत्यंत बलहीन जिस मार्ग से अर्जुन गया है उसे बहुत जल्द उसके पास जाओ आजकलवंशी वीरों में तुम और महाबाहू प्रद्युम्ब दो ही अतिरथी समझे जाते हो तुम अस्त्र संचालन में साक्षात नारायण के समान दल में श्री बलराम जी के समान और पराक्रम में स्वयं अर्जुन के समान हो अतः तुम्हें मैं जो काम सौंप रहा हूँ उसे पूरा करो इस समय प्राणों की परवाह छोड़कर संग्राम में निर्भय होकर विचरो भैया देखो अर्जुन तुम्हारा गुरु है और शेख तुम्हारे और अर्जुन दोनों ही के गुरु है इस कारण से भी मैं तुम्हें जाने का आदेश दे रहा हूँ तुम मेरे कथन को ताल मत देना क्योंकि मैं भी तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ और इसमें श्री कृष्ण का अर्जुन का और मेरा एक ही मत है इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर अर्जुन के पास जाओ धर्मराज के इस युक्त मधुर समयोचित और युक्ति युक्त कथन को सुनकर तात्तिकी ने कहा राजन आपने अर्जुन की सहायता के लिए मुझसे जो न्याय युक्त बात कही है वह मैंने सुनी वैसा करने से मेरा यश ही बनेगा अर्जुन के लिए मुझे अपने प्राणों को बचाने का तनिक भी लोभ नहीं है और आपकी आज्ञा होने पर तो इस संग्राम भूमि में ऐसा कौन काम है जो मैं ना कर सकूं इस दुर्बल सेना की तो बात ही क्या आपके कहने पर तो मैं देवता असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोगों से संग्राम कर सकता हूं मैं आपसे सच कहता हूं आज इस दुर्योधन की सेना से मैं सभी और युद्ध करूंगा और इसे परास्त कर दूंगा मैं कुशल पूर्वक अर्जुन के पास पहुंच जाऊंगा और जयद्रथ का वध होने पर फिर आपके पास लौट आऊंगा किंतु मतिमान अर्जुन और श्रीकृष्ण ने मुझसे जो बात कह रखी है, वह भी मैं आपके सेवा में निवेदन करता हूं। अर्जुन ने सारी सेना के बीच में श्री कृष्ण के सामने ही मुझसे बहुत जोर देकर कहा था कि जब तक मैं जयद्रथ को मार कर आऊ तब तक तुम बड़ी सावधानी से महाराज की रक्षा करना मैं तुम पर या महारथी प्रद्युम्न पर ही महाराज की रक्षा का भार सौंपकर से प्रकारों ने धर्म राज को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर रखी है अतः वे इसी ताक में है और उन्हें पकड़ने की उनमें शक्ति भी है परन्तु याद रखना यदि किसी प्रकार सत्यवादी झेझेर उनके हाथ में पड़ गए तो हम सबको अवश्य ही पुनः वन में जाना पड़ेगा इसलिए आज तुम विजय और मेरी प्रसन्नता के लिए संग्राम में महाराज की रक्षा करते रहना राजन, इस प्रकार ने रहने के कारण आज, आज आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा था मुझे भी संग्राम भूमि में उनका सामना करने वाला प्रद्युम्न के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता यदि आज यहाँ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी होते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 ये सब तो ंगन में कुपित हुए अर्जुन के सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं है यदि पृथ्वी भर के देवता असुर, किन्नर और नाग आदि से युद्ध करने को तैयार हो जाए तो ये सब भी उनके सामने नहीं ठहर सकते इन सब बातों पर विचार करके आपको अर्जुन के विषय में कोई आशंका नहीं करनी चाहिए जहा महाक्रमी वीर श्री कृष्ण और अर्जुन है वहाँ काम में किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ सकती आप अपने भाई की दैवी शक्ति शस्त्र कुशलता योग सहनशीलता कृतज्ञता और जया पर ध्यान दीजिए और जब मैं उनके पास चला जाऊंगा तो उस समय द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे उनके विषय में भी विचार कर लीजिए राजन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आचार्य आपको पकड़ने को बहुत उत्सुक है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 अगर अब अग तुम अर्जुन के पास पहुंचने का प्रयत्न करो मेरी रक्षा तो भीम से कर लेंगे इनके सिवा भाइयों के सहित धृष्ट अनेको महाबली राजा लोग द्रौपदी के पुत्र पांच क्रिकेट राजकुमार राक्षस घटोत्कट विराट द्रुपद महारथी शिक महाबली धृष्ट थे तो कुंती नकुल सहदेव तथा पांचाल और सुंदर वील भी सावधानी से मेरी रक्षा करेंगे इनके कारण अपनी सेना के सहित द्रोण और पितवर्मा मेरे पास तक पहुंचने या मुझे कैद करने में समर्थ नहीं होंगे किनारा जैसे समुद्र को रोके रहता है वैसे ही आचार्य को रोक देगा इसने कमच बाढ़ खडग धनुष और आभूषण धारण किए द्रोण का नाश करने के लिए ही जन्म लिया है इसलिए तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा रखकर चले जाओ किसी प्रकार की चिंता मत करो ने कहा यदि आपके विचार से आपकी रक्षा का प्रबंध हो गया है, तो मैं अर्जुन के पास से अधिक प्रिय हो तथा मेरे लिए जितना उनका वचन मान्य है उससे भी अधिक आपको आज्ञा सिरोधार है श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों भाई आपके हित में तत्पर रहते हैं और मुझे आप उनके प्रिय साधन प्रियन तत्पर समझिए मैं अभी इस सेना को चीर कर पार्थ के पास जाऊंगा, जिस स्थान पर भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेना के सहित अश्वस्थामा, और कर्ण की रक्षा में खड़ा है तथा पार्थ उसके वध करने के लिए गए हुए हैं। उसे मैं यहाँ से तीन योजन दूर समझता हूँ तो मुझे पूरा भरोसा है की मैं जयद्रथ का वध होने से पहले भी उनके पास पहुँच जाऊंगा जब आप आज्ञा दे रहे हैं तो मुझ सरीखा कौन पुरुष है, जो युद्ध न करेगा राजन जिस स्थान पर मुझे जाना है उसका मुझे अच्छी तरह पता है मैं हल्फ शक्ति गदा ढाल तलवार रिष्टि तोमर बाण तथा अन्य अस्त्र शस्त्र से भरे हुए इस सैन्य समुद्र को झगढ़ोल डालूंगा इसके पश्चात महाराजी रिटिर की आज्ञा से शातकी अर्जुन से मिलने के लिए आपकी सेना में घुस गया